देवी भागवत आठवां स्कंध लोक का वर्णन नारद इस पाताल लोक के नीचे तीस हजार योजन की दूरी पर भगवान श्रीहरि की एक तामसी कला विरासती है संपूर्ण देवताओं से सुपूजित इस कला का नाम अनंत है इस नृत्य कला में विशेषता यह है कि अहंकार रूपा होने से यह दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है अतएव इसे संकर्षण कहते हैं सहस्त्र मस्तक से शोभा पाने वाले ये भगवान शेष हैं इन्हें अनंत कहा जाता है इनके मस्तक पर टिका हुआ यह गोलाकार भूमंडल ऐसा दिखाई पड़ता है मानो सरसों का दाना हो जब समय अनुसार इन प्रभु के मन में जगत के संघार की इच्छा उत्पन्न होती है तब इनके भवों के विवर से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट हो जाते हैं ग्यारह रुद्रों से सुशोभित उनका यह एक व्यूह है ये रुद्र तीन नेत्रों से शोभा पाते हैं ये स्वयं तीन नोक वाले त्रिशूल को हाथ में लेकर खड़े रहते हैं इनका शक्ति इनकी शक्ति की सीमा नहीं है महान भूतों का अर्थात समस्त जगत का संहार ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है उन्हें भगवान शेषनाग के दोनों चरण कमलों के नख लालमणि के समान परम सुंदर है जब बहुत से नागराज एकांत भक्ति से भावित होकर प्रधान प्रधान नागों के साथ भगवान शेष के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं तब उन्हें भगवान के मणिमय नखों में स्वयं अपने निर्मित कुंडलों से प्रकाशित मुख एवं सुंदर कपोल तथा गंधस्थल देखने लगते हैं वहाँ नागराजों की बहुत सी कुमारियाँ भी रहती हैं उनके सुंदर अंग शरीर की क्रांति बढ़ाया करते हैं उनकी भुजाएं पर्याप्त लंबी मोटी सुंदर स्वच्छ एवं मनोहर होती हैं उनसे वे परम सुशोभित होकर इधर उधर घुमा करती हैं चंदन अगरू और कस्तूरी के आलेपन से वे अपने शरीर को सजाए रहती हैं वे भगवान शेष की कृपापूर्ण दृष्टि तथा उनके आशीर्वाद की आशा लगाए वहां निवास करती हैं भगवान अनंत का हृदय अत्यंत उदार है उनके बल एवं पराक्रम का परिमाण नहीं किया जा सकता उन आदिदेव देव परम तेजस्वी प्रभु में अनंत गुण वर्तमान है जगत का कल्याण करने के लिए उन्होंने और क्रोध के वेग को दूर कर दिया है ऐसे महान शक्ति के परम आश्रय भगवान वहां विरासते हैं सभी देवता उनकी उपासना में संलग्न रहते हैं देवताओं सिद्धों असुरों नागो विद्याधरो गंधर्वों और मुनियों द्वारा निरंतर उनका ध्यान किया जाता है उनके नेत्र प्रेम के मद से मुक्त एवं विवुल रहते हैं अपनी अमृतमय वाणी से देवताओं तथा तो अपने पार्षदों को भी परम संतुष्ट करना उन प्रभु का स्वभाव ही बन गया है वे गल में वैजंत्री माला पहनते हैं उनकी वह माला कभी कुंभला न सकने वाले तुलसी के निर्मल नवीन दलों से सुशोभित हैं मत वाले भवरों का झुंड अपनी मधुर गुंजा से सदा उनकी शोभा बढ़ाया करता है दे देवाधिदेव भगवान शेष नीले रंग का वस्त्र पहनते हैं केवल एक कान में कुंडल धारण करते हैं उनकी अविनाशी अत्यंत विशाल भूजा हल्के पर शोभा पाती है श्रेष्ठ पुरुषों का कथन है कि ये भगवान शेष परम प्रधान देवता हैं इनका हृदय अत्यंत उदार है सुवर्णमयी पृथ्वी इनके ऊपर इस प्रकार सुशोभित है जैसे मतवाले हाथी की पीठ पर हौदा हो